सांग्रह भाष्य में जिज्ञासाधिकरण पर विचार चल रहा था जिसमें ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति और वो ब्रह्म का अस्तित्व को कैसा जाना जाए इस विषय में भाष्य में कहा था अस्तितवत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ये ब्रह्म शब्द के जो अर्थ है जो धागुअर्थ है उसमें से ये नित्य शुद्धत्व नित्य बुद्धत्व और नित्य मुक्तत्व इसका अर्थ कैसा समझना चाहिए इस पर कल विचार किया था रोही ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वज्ञ भी है और सर्व शक्ति समन्वित सभी शक्ति से संपन्न भी है तो अभी जो भाषिक पंक्तियां हो गई है बड़ी द्वितीय बुद्ध टीका में देखिए द्वितीय बुद्ध और सर्वज्ञ में कुछ अंदर द्वितीय बुद्ध और ये निर्विशेष और सविशेष में है वो बताएंगे टीका देखिए <coughs> टीका में कहा था बंधम सिद्धे विषयादौन तदाक्षिप्य सर्णका बंधम सिद्धों नेपर् विषयादी अधिकारी आदि जो है विषयादी में विधाण अन्य प्रकार से करके समाधा समाधान देने के लिए वर्ण कांतरम अवतारयन आदो आक्षिपति चौदह वर्ण तीन वर्ण तो हो गया तो चतुर्थ वर्ण आरंभ करते हुए आदि में आक्षेप करते हैं आक्षेप ये किया कि ये ब्रह्म ज्ञात है कि अज्ञात है प्रसिद्धम व्रसिद्धम ब्रह्म जिज्ञासा होने जा रही है ब्रह्म जिज्ञासा के विषय में ब्रह्म सूत्र को आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो जिस ब्रह्म के संबंध में जिज्ञासा है वो ब्रह्म को आप पहले जानते हैं या नहीं जानते इस प्रकार विकल्प किया था तो जानने से नहीं जानने से दोनों में दोष भी दिखाया था पूर्वक इसके आगे टीका देखिए प्रागेव जिज्ञासाया तद विकल्पार्थः। ब्रह्मा विधुन प्रसिद्ध प्रसिद्धं वे भाष्यपंक्ति है इसकात्पर्य है प्रागेव जिज्ञाया जिज्ञा जिख्णासा होने के पहले ब्रह्मा तब्रह्म वा। वो ब्रह्म को पहले किसी भी हेतु से कुतचि कोई भी कारण से कोई भी माध्यम से आप जानता है अथवा कोई भी माध्यम से नहीं जानता यही विकल्प का है क्यों ऐसा प्रश्न किया था क्योंकि जिज्ञासा होने के लिए वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है जिस वस्तु के विषय में अत्यंत ज्ञान नहीं है अज्ञात वस्तु है ऐसे में जिज्ञासा नहीं हो पाती किस विषय में जिज्ञासा करेंगे और यहां ष्ठी समास करके ब्रह्म को जिज्ञासा का विषय के रूप में सिद्ध किया इसलिए प्रश्न है कि पहले ये ज्ञात है या अज्ञान है ये विकल्प का अर्थ होगा अब दो विकल्प है ज्ञात और अज्ञात इसमें प्रथम विकल्प में आद्य शास्त्र अप्रतिपाद्यतया न्य ब्रह्म विषय यदि ब्रह्म पहले से ज्ञात है तब क्या होगा शास्त्र अप्र प्रतिपाद्यता शास्त्र को उस ब्रह्म को प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो पहले से ज्ञात है उसको शास्त्र क्यों कर प्रतिपादन करेंगे इसीलिए अप्रतिपाद्यता आ जाएगी शास्त्र की प्रतिपाद्यता उसमें नहीं है क्योंकि पहले से ज्ञात है जैसा हम पृथ्वी को जानते हैं जल को जानते हैं अग्नि की उष्णता को जानते हैं तो पहले से ज्ञात है इसका प्रतिपादन शास्त्र क्यों करेगा? इसीलिए शास्त्र अप्रपाद्यता आएगी ऐसा आने पर नास्त्य ब्रह्म विषय हाँ इस ब्रह्म सूत्र शास्त्र का ब्रह्म विषय नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पहले से ज्ञात है ज्ञात के बारे में ब्रह्म सूत्र नहीं कह सकता क्योंकि अप्रतिपाद्य को प्रतिपादन करना ही शास्त्र का विषय होता है प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा, यस्तु उपायो न विद्यते वेदम विंदी वेदेन तस्मात वेदस्य से वेदर। ये कहा गया है यानी अन्य उपायों से प्राप्त नहीं होना चाहिए और अन्य उपायों से जो प्राप्त हो चुका है संबंध में शास्त्र नहीं करता यदि कहीं करता है तो वो अनुवाद होता है अनुवाद किसके लिए करते हैं और कोई बात करने के लिए होती है तो जैसे अग्निर्मस् भेष जब तरीय संहिता में ये वाक्य आया आग जो है ठंडी के लिए दवाई है ऐसी बात वाक्य आया ये सब लोग जानता है पंडित पामर सभी जन जानता है कि ये आग जो है ठंडी के लिए दवाई है ठंड लगे तो कोई लोग आग जलाते किसको बोलने की जरूरत नहीं जहां तक पशु पक्षी आदि भी ठंडी लगेगा तो वो गर्मी जहां मिलता आग के पास चले जाके बैठे इसीलिए वो लोग से प्राप्त है प्रसिद्ध है उसको वेद करता है ऐसे वाक्यों को कहते अनुवाद उसका कोई और उद्देश्य होता है वहां को स्तुति करने का उद्देश्य होता है इसीलिए कभी भी वेद प्रसिद्ध अर्थ को नहीं करता जो पहले से आप मान के बैठे है जान के बैठे हैं, उसके है उसके संबंध में नहीं करता तो ब्रह्म को यदि आप पहले जानते हैं ये विकल्प लेंगे तब तो फिर ये शास्त्र प्रतिपाध्यता नहीं रहेगी ब्रह्म में तो क्या दोष है इस ब्रह्म सूत्र का विषय ही नहीं हो पाएगा ब्रह्म ये दोष है और पूर्व पक्ष ये सिद्ध करना चाहते हैं अनन्या लभ्यत्व अभाव क्यों ऐसा है क्योंकि शास्त्र में अनन्य लभ्यत्व रहना चाहिए शास्त्र जिसका प्रतिपादन करेगा वो अन्य किसी से प्राप्त नहीं होना चाहिए और अन्य किसी से प्राप्त करने योग्य नहीं होना चाहिए तब शास्त्र उसका प्रतिपादन करेगा तभी तो शास्त्र में वो ज्ञान आएगा इसलिए अन्य लभ्यत्व तो अभाव है यहाँ ये ज्ञात ब्रह्म में अनन्य अन्य लभ्यत्व तो अभाव रहेगा अन्य लभ्य नहीं है अनन्या लभ्य और उसमें अभाव जोड़ दिया दो नगार जोड़ा इसका मतलब अन्य लभ्यत्व है पहले से आप ब्रह्म को जानता है ये यदि आप कहेंगे इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले से आप ब्रह्म को जानता है किसके पहले से ये कहा प्रागैव जिज्ञासाया ये ब्रह्म सूत्र ब्रह्म जिज्ञासा का जो शास्त्र है ये अध्ययन करने के पहले ही आप ब्रह्म को जानता है इसलिए फिर इसे इस शास्त्र का प्रयोजन है अच्छा ये तो पहले विकल्प में होगा अतो अतोना यदि प्रसिद्ध न जिज्ञासीव्यम इत्यादि का तात्पर्य यह है कि इसीलिए ऐसे स्थिति होने से अनेवगम इस शास्त्र के द्वारा ब्रह्म का अवगमन नहीं हो पाया कारण क्या है पूर्व से प्राप्त नलमी तदवगति अब जब विषय ही नहीं बन पाया उसका फल क्या होगा फल भी नहीं हो पाएगा तो ना अवगति ही अवगति भी नहीं हो पाएगी विषयादि असिद्धि इसीलिए विषयादि की असिद्धि है विषय संबंध प्रयोजन चुनुष्ठ नहीं है अब नहीं होने पर शास्त्र आरंभ नहीं करना चाहिए इसके बारे में शुरू में भी विचार किया था एक पहले विकल्प का संबंध लगाया पूर्व पक्ष यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासी दव्यम अब दूसरा विकल्प है ठीक है मैं देखिए यद न कदाचित कचित आकारेण बुद्धौ आरोहती तपाद्य अशक्य प्रतिपाद्यतया न शास्त्रेण संबंध अब लेते हैं कि बिल्कुल ब्रह्म अज्ञात है कोई ब्रह्म के बारे में जानता ही नहीं तो यद न कदाचिदी कि कभी भी केनचित च किसी भी प्रकार से बुद्धौ केनचित आकारेण बुद्ध आरोहती तस्य प्रतिपाद्य वो जो किसी भी प्रकार से कभी भी जो बुद्धि में प्रकट नहीं होता है बुद्ध आरोहती आरोह मन उसमें प्रवेश नहीं करता ना पहले से है न आरोहती तस् प्रतिपाद्य उसको प्रतिपादन करने के लिए यदि आप प्रवृत्त हुआ तो उसमें क्या दोष रहता है अशक्य प्रतिपाद्य दया न शास्त्रे न संबंध वो अशक्य प्रतिपाद्य होता है उसका प्रतिपादन नहीं कर पाएगा क्योंकि कभी भी किसी भी आकार में वो बुद्धि में प्रविष्ट नहीं है बुद्धि में जो प्रविष्ट नहीं है अत्यंत अप्रविष्ट है बुद्धि के लिए अत्यंत अज्ञात है ऐसे विषय के बारे में चर्चा नहीं हो सकती ऐसा कोई विषय हमारी बुद्धि में आती ही नहीं तो ऐसा विषय को नहीं जानते हैं तो किसके बारे में कौन कहेगा कौन सुनेगा क्या समझ में आएगा कुछ नहीं पता चलता इसीलिए यदि अत्यंत अज्ञात है ब्रह्म तभी आप प्रतिपादन तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दोष रहता है अशक्य प्रतिपादित आ जाती बिल्कुल अशक्य है प्रतिपादन करना वो शब्द ही आप जानते नहीं वो तो कैसे प्रतिपादन इसलिए प्रकार किसी भी प्रकार से आप जानते नहीं इसलिए शास्त्र में संबंध न शास्त्र के द्वारा संबंध उसका भी नहीं हो सकता अप्रतिपाद्य तद अवगतिर न फलमपीति संबंधादि असिद्या दूषित तो अब अज्ञात है अत्यंत अज्ञात है तो अप्रतिपाद्यत्व आ जाएगा शास्त्र को शास्त्र में यह दोष आ जाएगा कि ब्रह्मा अप्रतिपाद्य है अप्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसको प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुआ तो व्यर्थ होता है वो कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा इसीलिए वो व्यर्थ होगा तो तथा मगधिर न फल उसका ज्ञान करना कोई फल भी नहीं होगा इसीलिए संबंधादि अतिथ्या दूषयति इसलिए संबंधादि वहां भी असिध हो जाएगा तो ब्रह्म को ज्ञात मानो तब भी ब्रह्म का प्रतिपादन आवश्यक नहीं है और ब्रह्म को अज्ञात मानो तब भी ब्रह्म को प्रतिपादन नहीं कर सकता क्योंकि अशक्य प्रतिपादन हो जाता है अब ऐसे में ब्रह्म का प्रतिपादन हो ही नहीं सकता दोनों तरफ से उन्होंने बांध दिया और कोई विकल्प तो है ही इसीलिए कहा अध अप्रसिद्धम नहीं बेसक्यम जिज्ञास ये बिल्कुल अप्रसिद्ध है तो उसको जिज्ञासा नहीं कर सकता ऐसे विषय की जिज्ञासा होती ही नहीं है तो इस स्थिति में ठीक है देखिए अभी समाधान क्या देंगे ब्रह्मणः सामान्यतो ज्ञात विशेषतो तो विना विचार विचार योग्यता उच्चते ग्रंथ से इसका समाधान देते हैं ठीक है आपने जो बात रखी है ये युक्तिसंगत है कि ज्ञात हो तो जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं अज्ञात हो तो अशक्य जिज्ञा से हो जाएगा लिए दोनों तरफ से जिज्ञासा नहीं हो सकती है संबंध आदि नहीं बन सकते आपकी स्थिति ठीक है, है किंतु हमारी यहां सिद्धि कुछ और है हमारी यहां ऐसी सिद्धि है हम जानते हैं फिर भी नहीं जानते ऐसी सिद्धि है इसीलिए यहां सामान्य विशेष ज्ञान की बात करते बहुत सारे ज्ञान हमारे पास है जो सामान्य में है विशेष ज्ञान नहीं होता और विशेष ज्ञान के बिना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता किसी वस्तु के सामान्य ज्ञान से आपको प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा प्रयोजन होने के लिए आप उसमें यदि प्रवृत्ति का विषय है तो प्रवृत्ति करना पड़ेगा जानकारी का विषय है तो विशेष ज्ञान चाहिए ऐसा होता है सामान्य ज्ञान से किसी को कोई काम नहीं होता है इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मण सामान्य दो सामान्य रूप से ब्रह्म ज्ञात ही रहता है ब्रह्म कभी अज्ञात नहीं होता क्योंकि कल कहा था सर्वस्य सर्वस्व आत्मत्वाच तो सबकी आत्मा है इसलिए अस्थि ऐसे भाव से ब्रह्म की उपलब्धि होती है अस्मि इस भाव से ब्रह्म की उपलब्धि होती है इसलिए वो अत्यंत अज्ञात है ऐसा नहीं कहा वो पहले भी कहा था anyway. हां सामान्य तो ज्ञात था इसी को कहते सामान्य ज्ञान जो हम अपने स्वरूप से ब्रह्म को ग्रहण कर रहे हैं विषयादि रूप में भी ब्रह्म को ही ग्रहण कर रहे हैं सामान्य ज्ञान है विशेष दो विना विचार अब विशेष ज्ञान होने के लिए विचार की जरूरत पड़ती है विशेष विचार की आवश्यकता होती है इसीलिए अज्ञान विचार योग्यता तो विचार कैसा करना है इसका ज्ञान अभी नहीं है विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या विचार करना चाहिए ये अभी हमको याद नहीं है हम सामान्य ज्ञान को लेके बैठे हुए हैं शब्द से सुना हो या अपने अनुभव से प्राप्त किया हो किसी भी प्रकार से ब्रह्म का सामान्य ज्ञान है वो आत्मरूप में सामान्य ज्ञान है अब उसका विशेष ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान नहीं होने से उसका प्रयोजन नहीं हो रहा है इसलिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है विशेष ज्ञान किससे होगा विचार से होगा तब जो है विचार योग्यता इसी इसीलिए ये विषय कौन ब्रह्मरूप विषय विचार योग्य बन गया कारण क्या है सामान्य रूप से जानता है विशेष रूप से नहीं जानता जहां भी संशय होता है सा होती है ऐसे विषय पर होती है जब आप सामान्य रूप से जानते हैं विशेष रूप से नहीं जानते और दूसरा जो आप जानते हैं उस पर अनेक विप्रतिपत्तियां लोग अलग अलग उसके बारे में करता। तब भी आपको संशय होगा जिज्ञासा होगी अथवा सामान्य जानते हैं लेकिन उसके बाद विपरीत ज्ञान तब भी उसके बारे में संशय होता है तो विपरीत ज्ञान रहने पर भी होगा और विप्रतिपत्ति रहने पर भी संशय होता है और सामान्य रहने सामान्य ज्ञान का विशेष ज्ञान चाहिए फल प्रयोजन के लिए तब भी उसमें जिज्ञासा संभव है तो यह सब ब्रह्म के विषय में लग जाएगा अब ब्रह्म आत्मा को हम शरीर रूप से समझते हैं यह विपरीत प्रत्यय है और आत्मा के बारे में अनेक उपाधि अनेक प्रकार से कह रहे हैं कोई शरीर को आत्मा बोलता है कोई मन को बोलता है कोई प्राण को बोलता है कोई ईश्वर को बोलता है कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है तो ऐसे अनेक लोग अनेक कह रहे हैं तभी संशय होता है फिर तो सामान्य जानता है विशेष हम जानना चाहते हैं क्योंकि आत्मा को जानने के बाद भी कोई प्रयोजन आज तक सिद्ध नहीं हुआ तो उसमें कुछ कमी है ऐसा महसूस होता है तो उसके लिए आप जिज्ञासा करते हैं इस प्रकार से जिज्ञासा तब होती है। बिल्कुल तो नहीं जानते हैं तो जिज्ञासा नहीं होती पूरा जानने पर भी जिज्ञासा नहीं होती इसलिए कहा कि हम विचार की योग्यता आ गई किसमें ब्रह्म में तो ये ध्यान रखना तो त्रिदय अपि समाधते। तीनों का भी समाधान देते हैं तीनों क्या है यहाँ ये ऊपर से टीका संबंध करके लाना पड़ेगा कि सामान्य जो ज्ञात हो और विशेषता अज्ञात हो और विचार योग्य ये त्रिदय स्वीकार करना पड़ेगा बाकी त्रिदय कोई और नहीं है सामान्य रूप से ज्ञात रहना चाहिए और विशेष रूप से अज्ञात रहना चाहिए और विचार का योग्य भी होना चाहिए कोई वस्तु विचार के योग्य नहीं भी होते ऐसे भी वस्तु होती है इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए पंध्यापुत्र आदि के समान नहीं होना चाहिए तो विचार योग्य भी होना चाहिए विचार योग्य का मतलब उससे कुछ फल निकलता हो ऐसा होना चाहिए काकदंत्र परीक्षा के समान नहीं होना चाहिए उस पर विचार करके कोई फल नहीं है तो विचार योग्य नहीं है उसका क्या विचार करना ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए तीन कहा कि सामान्य तो ज्ञात का विचार हो सकता है और विशेष तो अज्ञात का विचार हो सकता है और विचार की योग्यता जिसमें है उसमें विचार संभव है ये तीनों को लगा करके उत्तर देते हैं उच्च देख से उत्तर दिया था अस्तिवत्त ब्रह्मा नित्य शुद्ध बुद्धम स्वभाव सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित इस प्रकार का ब्रह्म है जिसका आप विचार करेंगे अस्तिवत्त ब्रह्मा नित्य शुद्ध बुद्ध उक्त स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्धम स्वभाव ब्रह्मा अस्ति चंद्र विशेष रूप से स्वरूप से कहा सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वितम सविशेष रूप से सगुण रूप से दोनों का उदाहरण दे दिया लक्षण दे दिया टीका में देखी। तत्र प्रसिद्ध उक्तिया ब्रह्मण शक्य प्रतिपाद्य दया संबंध एक तो प्रसिद्ध उक्तिया प्रसिद्धत्व तो युक्तिया तो प्रसिद्धत्व तो कहा ब्रह्म प्रसिद्ध है उसी को स्वीकार करके ब्रह्मण शक्य प्रतिपाद्य और ब्रह्म प्रतिपादन करने योग्य भी है ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं ब्रह्म का प्रतिपादन हो सकता है शक्य प्रतिपाद्य है प्रतिपाद्य मन प्रतिपादन करने के योग्य विषय और वो कैसा है शक्य है कर सकता है तो प्रतिपादन कर सकता है इसलिए यहां संबंध आदि लग जाएगा प्रतिपादन हो जाएगा दो कारण बताए एक तो प्रसिद्ध है ब्रह्म और वो प्रतिपादन के योग्य भी है इसलिए हो जाएगा करके कहा इसलिए अस्तित्व ब्रह्म का अस्ति ब्रह्म अस्थि कहा वो प्रसिद्ध है नित्य सिद्धबुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित ब्रह्म अस्थि इसमें जो आगे जो विशेषण लगा है ये सब शास्त्र से विशेष ज्ञान से प्राप्त होगा अस्थि ब्रह्मा इसका ज्ञान आत्मत्वेन अस्तित्व रूपेण होगा इसको लेके भाष्यकार कहते हैं प्रसिद्धत्व प्रसिद्धत्व अस्तित्व ही यहाँ प्रसिद्ध है प्रसिद्ध अप्रसिद्धम वह विकल्प किया था तो अस्तित्व ही यहाँ प्रसिद्ध है प्रसिद्धम अप्रसिद्धम अधिकार है क्योंकि यहाँ अस्थि करने से भाष्यकार प्रसिद्ध को स्वीकार किया ये समझ में आता है क्यों क्योंकि प्रसिद्ध अप्रसिद्ध को विकल्प करके विचार आरंभ किया था पहले कहा न तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्ध अप्रसिद्धम व्या ये विचार आरंभ किया था इसीलिए यहां अस्ति शब्द से प्रसिद्ध को लेना चाहिए ब्रह्मणो निरूपाधिकम रूप महा यह नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म ये ब्रह्म का निरूपाधिक रूप है ब्रह्मणो निरूपाधिकम रूप महा ये उपाधि के बिना जो स्वरूप में ब्रह्म का ज्ञान जो होता है उसके संबंध में कहा वही उसका लक्षण है इसका अर्थ करते हैं कार्य ऐक्य नित्य पदम ये हर जगह नित्य पद लगाना चाहिए नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त कल को समझाया था ये क्यों लगाना चाहिए क्योंकि नित्य पद नहीं लगाएंगे तो कार्य के साथ ऐक्य हो जाएगा तो कार्य भी है कोई जो उत्पन्न कार्य भी कोई शुद्ध होता है कोई बुद्ध होता है कोई मुक्त होता है ऐसे स्थिति में तो रहता है इसलिए कार्य ऐक्य व्यावृत्ति कार्य के साथ इसका ऐक्य नहीं करना मान कार्य नहीं है ये ये करने के लिए नित्य पद भी गया वो नित्य तो कारण रूप में ही रहता है कार्य अनित्य होता है क्योंकि जन्म लेता है अनित्य होता है तम व्या शुद्धि उसके साथ तादात्म्य व्यासे धुम उसको विस्तार करते हुए उसको व्यासजन करने के लिए उसको अलग करने के लिए शुद्ध ऐसा पद दिया अखंड जाड्य स्वाभाव्यम व्यावर्त अखंडाड्य वो नित्य जड़ है हमेशा वो जड़ है ऐसा नहीं समझना है अखंड जाड्य जाड्य मानी जडता ये स्वभाव में है ऐसा नहीं समझना उसकी व्यावर्तन करते हैं अखंड जाड्यता इसमें नहीं है तो शुद्ध होगा तो जैसा पानी आदि शुद्ध होता है वो जड़ होता है इस प्रकार आप समझ लेंगे जो शुद्ध है पानी के समान जड़ है ऐसा अनुमान करेंगे बोलते नहीं अखंड जाट्यदा स्वभाव उसमें नहीं है अखंड मन हमेशा खंडित ना हो इसीलिए बुद्ध कहा तो नित्य बुद्ध हो गया हो तादृक जाड्य ऐक्य आभा से नध्यस्त चैतन्यम और इस प्रकार की जो जडता है जो अखंड जाट्य स्वभाव वाला उस प्रकार की जो जडता वो जडता ऐक्य आभासेन ऐक्य आभास से अध्यस्त चैतन्य में है अध्यस्त चैतन्य क्या है ये जीवात्मा जीवात्मा बुद्धि आदि के साथ संबंध करके बुद्धि आदि में अध्यस्त है यह अध्यस्त चैतन्य में क्या आ गया कि बुद्धि में चैतन्य जैसा आ गया चैतन्य जैसा हो गया ना चिदाभास हो गया इसलिए बोल रहे हैं कि तादृक जाट्य ऐक्य आभास है न आभास रूप से है वो अध्यस्त चैतन्य को विदास करने के लिए कहा कि वो नित्य मुक्त भी है ये जो चैतन्य है जो जीवात्मा के रूप में बुद्धि आदि में प्रदीद होता है ये नित्य मुक्त नहीं है ये बंधन में है वो अपने शरीर आदि का बंधन मानता है जो कल हम समझाए थे वो इस प्रकार बंधन को मानता है इसलिए ताद्रिक जाती ऐिक आभा से नस्थ चैतन्यम युदस्त अध्यस्त चैतन्य का निवारण करने के लिए अध्यस्त चेतन नहीं है जीवात्मा नहीं है ऐसा कहने के लिए नित्य मुक्तत्व तो कहा अब जीवात्मा में लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि जीवात्मा नित्य मुक्त नहीं है जीवात्मा बद्ध है ऐसा माना जाता मोक्षावस्थाया मेवा नित्यत्वादी आशंका अब कोई कह सकता है नहीं ठीक है आपने ये जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहा इसका जो विश्लेषण लगाया ये मोक्ष अवस्था में संभव है क्योंकि कई द्विदीवादी ऐसा मानते हैं कि पहले जीवावस्था में वो शुद्ध नहीं है अशुद्ध रहता और वो बुद्धि भी नहीं है अबुद्ध है वन अल्पज्ञ है और मुक्त नहीं है बद्ध है ऐसे द्विदी मानते हैं अपने को आइको स्वीकार करते हैं वो केवल मोक्ष अवस्था में ही यह नित्यत्व आदि हो सकता है तो उसका निराकरण करते हैं केवल मोक्षावस्था में नहीं मोक्षावस्थाया में नित्यत्वादिति आशंका ऐसी आशंका होने पर उसके उत्तर में कहा ये मोक्षावस्था में मात्र होने वाला नहीं वो स्वाभाविक है स्वाभाविक कार्य होता है जब से वो है तब से है जब तक वो है तब तक है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो स्वभाव होता इसलिए इसका स्वभाव है नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है भान अभान कृता मुक्तिबंध ओर भेदबुद्धि रीति भाव ये मुक्ति और बंधन में ये जो भेदबुद्धि हो रहे हैं ना आप कभी उसको मुक्त कहते हैं कभी उसको बद्ध कहते हैं ये कैसे कह रहे हैं कि जब आप नित्य मुक्त है तो बद्ध कैसे कर दिया उस चैतन्य को बद्ध भी आप कह रहे हैं और मुक्त भी कह रहे हैं यदि बद्ध है नहीं कोई तो मुक्ति कहने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मुक्ति सापेक्षिक पद होता है किसी को बंधन हुआ हो ऐसा बंधन को माना हो तभी मुक्ति करनी होती है नहीं तो मुक्ति का मतलब क्या हुआ अब मुक्ति मतलब बंधन हुआ ही नहीं तो मुक्ति की बात नहीं होती ना ये मुक्ति पद सापेक्ष इसलिए कह रहे हैं कि आपने कोई बंधन की अपेक्षा तो रखी है तभी जाके आपने मुक्ति की बात कही है इसीलिए बोलते है कि वो है क्या है कोई लोग बध को मानता भान अभान कृत मुक्तिबंध और भेद बुद्धि कहीं भान हो रहा है कहीं अभान हो रहा है कहीं समझ में आ रहा है कोई ज्ञान हो गया कहीं ज्ञान नहीं हो रहा भान अभान मान ज्ञान अज्ञान कृत ये भेद को मान करके मुक्ति बंध को कहा गया वैसा तो वास्तविक में न बद्ध है न मुक्ति है न मुक्त है कुछ नहीं है साधक भी नहीं है साध्य भी नहीं है हाँ न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्दो न चार न मुख्युर्न वै मुक्त इतना परमार्थता परमार्थता तो ये है किंतु वो स्वरूप से कहा गया किंतु यह आपेक्षिक रूप से कह रहे हैं, क्योंकि आप पहले बद्ध अपने को माना है उस दृष्टि से जितने बंधन हैं उनकी अपेक्षा करके ये नित्य मुक्त ऐसा कहा गया अब उसके बाद स्वाभा सोपाधिकम ब्रह्म उपाधि सहित जो ब्रह्म है माया उपाधि सहित जो ब्रह्म है जिसको शबल ब्रह्म सगुण ब्रह्म और सोपाधिक ब्रह्म इत्यादि कहते हैं ऐसे ईश्वर जिसको कहते हैं अंदरयामी शब्द से भी कहते हैं उसका स्वरूप कहते हैं वो भी ब्रह्म ही है सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम ननु साम्येना लोगे ब्रह्म ज्ञातम नहीं लोगे ब्रह्म ज्ञातम तस्य उत्तर रूपस्य अध्यक्षादि अगम्यवा आप अभी तक जो प्रवचन दे रहे थे क्या मान के दे रहे थे कि सामान्य रूप से ब्रह्म को लोग जानते हैं और विशेष रूप से नहीं जानता है इसलिए विशेष रूप से जानने के लिए हम शास्त्र की प्रवृत्ति कर रहे या प्रवचन कर रहे थे किंतु anyway, हमें तो यह समझ में आता है कि यह ब्रह्म सामान्य रूप से भी ज्ञात नहीं है सामान्य रूप कि किस को किसी को बुला के पूछो तो ब्रह्म तो को जानता है भाई पता नहीं भाई ब्रह्म क्या है मालूम नहीं ऐसे बोलता तो ननू न सामान्य ना भी लोगे ब्रह्म ज्ञान लोग में तो सामान्य रूप से भी ब्रह्म को लोग जानता नहीं यदि सामान्य रूप से भी जानता होता तो इतनी सारी परेशानियां नहीं होती ये जितने ये राजनेता ये सब लोग कितने सब लड़ाई फड़ाई कर रहे झूठ बोल रहे क्या क्या कर रहे ये तो सब कुछ नहीं होता यदि सामान्य रूप से भी ब्रह्म का ज्ञान होता तो ऐसा तो है ही नहीं हमारा कोई स्कूल में भी नहीं सिखाता है कॉलेज में भी नहीं सिखाता है ना घर में सिखाता है फिर कहां से ब्रह्म आएगा कहीं आएगा नहीं कोई कहीं नहीं सिखा रहा है कोई ब्रह्म शब्द का उच्चारण भी हमने इतनी पढ़ाई किया फीचिड़ी तक तो वहां भी नहीं सुनाई पड़ा तो आप बोल रहे हैं ब्रह्म को सब लोग सामान्य रूप से जानता है किसी को बुला कोई प्रोफेसर को बुला के पूछो वो ब्रह्म जानता है क्या वो बोलता है बता नहीं क्या ब्रह्म है पता नहीं हमने पढ़ाई नहीं किया वैसे बोलेगी हाँ ऐसा है ना इसीलिए तो मूर्ख है वो जो पढ़ाई किया उसी के अनुसार वो चल रहा और ब्रह्म को सामान्य जानते करके आप प्रवचन दे रहे हो अब जितने बैठे हुए हैं कोई भी ब्रह्म को सामान्य रूप से नहीं जाना क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं की ता, तो सामान्य लोगे न ज्ञातम ब्रह्मा तस्य उत्तर रूप से अध्यक्षादि अगम्यता क्यों नहीं जाना गया क्योंकि जो जिस ब्रह्म की आप चर्चा कर रहे हैं यहाँ वो उक्त जो ब्रह्म है वो प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है तो किसी ने आज तक उस ब्रह्म को देखा नहीं और किसी ने आज तक उस ब्रह्म को बारे में सोचा नहीं ऐसे में कहा से आएगा कैसे जानेगा उस इसीलिए प्रत्यक्षादि मन अध्यक्षादि मन प्रत्यक्षादि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि का अगम्य है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि का विषय वो नहीं बना है ना भी श्रुत्या अब ये भी तो नहीं कह सकते कि श्रुदी से उसका ज्ञान हो जाए श्रुधि से भी उसका ज्ञान नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि सत्य ब्रह्म शब्दस्य से संगदित्वा अब देखो कैसे बुद्धि चला रहे हो बोला की श्रुदी से आप ब्रह्म का ज्ञान बताना चाह रहे हैं अब सुधी को पढ़ता ही कौन है हा? वो बहुत कम लोग पढ़ता है अब कोई भी पढ़ता भी है वो पढ़ने के बाद शब्दों का अर्थ कहीं समझता है पहले जिस शब्द का अर्थ लोग से ज्ञात हो अपने परंपरा से दादाजी से पिताजी से चारों तरफ से सुना हो शब्द को जानता हो तब जाकर के, सुधी पढ़ के वेद पढ़ के उस शब्द का अर्थ करता है वो शब्द का अर्थ तो ऐसा तबके का तो नहीं है अब ऐसे में वो ब्रह्म को जानता ही नहीं वो श्रुति पढ़ लिया हम ब्रह्मास्म पढ़ लिया तो हो जाता है क्या वो नहीं होता है अभी तक हुआ नहीं किसी को तो तदगलम ब्रह्म शब्द से तदगलम है ना में जो ब्रह्म शब्द है उसका तो अज्ञान संगत उसकी संगति नहीं लगती है उसका अर्थ नहीं लगता ये ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है कोई नहीं जानता इसीलिए श्रुधि पढ़ के भी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते अदय न पदमात्रि तद भी इसीलिए ब्रह्म पद जो ज्ञान है उससे भी उसका ज्ञान नहीं होता कहेंगे ब्रह्म शब्द तो बना है भाई तो कोई सुनाई तो होगा कोई बोला तो होगा तब उसी का तो ज्ञान हुआ होगा बोलते है हो किसी का ज्ञान नहीं हुआ आज तक आधा अदयवा इसीलिए ही क्योंकि पहले से संबंधित नहीं है संगति नहीं लग रही है कि ब्रह्म शब्द का क्या न पदमात्रादी पदमात्र से भी तथी ही न उसका ज्ञान नहीं अभी जैसा ये 20-25 साल पहले ये इंटरनेट ऐसा कोई शब्द नहीं था कोई नहीं जानते थे इंटरनेट क्या चीज है पता नहीं किसी को अब देखो इंटरनेट सब लोग जानता है इंटरनेट बोलने से वो शब्द का अर्थ क्या समझता है वो बात अलग है किंतु वो जानता है कोई नेट है ऐसा जानता है, है? इंटरनेट तो वो शब्द का अर्थ सीख लिया क्योंकि पहले नहीं होने पर भी परंपरा से संगति लगा करके उसका अर्थ हो गया प्रयोजन हो गया फिर उसमें संगति लगाया नया शब्द सीख लिया अब कोई छोटे बच्चा भी इंटरनेट जानता है ऐसा हो अब बुड्ढों को पूछो तो उनको मालूम नहीं उनको पूछा इंटरनेट क्या है उनको मालूम नहीं हो और अभी बच्चे भी जानता है तो दोनों में अंदर क्या है कि वो, वो आ गया प्रचार में आ गया प्रचार में आ गया प्रत्यक्ष आदि का विषय हो गया प्रत्यक्ष आदि का विषय होने से उसका ज्ञान होता है शब्द का ज्ञान ऐसा होता है किंतु ब्रह्म के बारे में ऐसा नहीं है क्योंकि यह ये तो ये प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है दूसरा हमारे दादा परदादा आदि कोई शब्द का प्रयोग करके कोई व्यवहार करता नहीं है फिर स्कूल कॉलेज में भी नहीं सिखाता है ना समाज में सिखाता है फिर कहां से आएगा अब ब्रह्म नहीं मालूम है तो कोई आश्चर्य की बात है क्या न की बात है उनको से पता नहीं चल इसलिए यह सामान्य ज्ञान ब्रह्म का हो रहा है करके आप जो कह रहे हैं ये किसी भी तरह संगति नहीं बैठते समझ में नहीं आता ऐसा कहा तत्र अब ऐसे में फिर भाष्यकार उसके उत्तर दे तत्र ऐसे जब पूर्व पक्ष ने कहा तो उसके उत्तर में कहा देखो ब्रह्म शब्दस्य ही विपाद्य मान से नित्य सिद्धत्वाद अर्थात प्रदीयंत आपको क्या परेशानी है कि ब्रह्म शब्द से जो अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा ये आप कह रहे हैं ब्रह्म शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपको प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से और परंपरा से और अध्ययन अध्यापन कहीं से भी प्राप्त तो नहीं है इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहे बोल रहे देखो अभी हम जैसा अभी नया शब्द प्रयोग कर रहे समझ लो ब्रह्म शब्द नया प्रयोग कर रहे हैं अब जैसा अभी इंटरनेट आदि शब्द को नया प्रयोग किया आपको सिखाया गया तो आप समझ लिये इसी प्रकार ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर रहे ब्रह्म शब्द एक धारू से बनता है वो धादु उसका अर्थ देके उसको समझाया जा सकता है तब उसमें क्या आ जाएगा नित्य सिद्धत्व आदि धर्म भी आ जाएगा ये कलम इसके बारे में विस्तार से विचार किए इसीलिए वो ब्रह्म शब्द के द्वारा विपाद्यमान स्थिति में उसको समझाए जाने के स्थिति में नित्य सिद्धत्व आदि धर्म जाना जा सकता है इतना तो, तो हो जाएगा शब्दो नियत ब्रह्मणि संभावना तस्य दो अगमगृहत विशिष्टवाक्यांक्ष संधि और दोनों में शब्द का प्रयोग किया ठीक है श्रुति सूत्र और ब्रह्म शब्द अन्यथा अनुभव बनना वो अन्य प्रकार से नहीं हो सकता इसको कहते हैं श्रुता अर्थापत्ति सुना गया है, है आपको उसका तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा भले समझ में नहीं आ रहा है किंतु तात्पर्य होता है ऐसा नहीं कि सब शब्दों का तात्पर्य आप समझे उसके बाद कार्य करे ऐसा नहीं होता बहुत समय ऐसा होता है तात्पर्य हम नहीं समझते किसके लिए कर रहा है ये भी मालूम नहीं होता है वो सब कर रहा है हम भी करते सब बोल रहा है तो हम भी बोलते है ऐसे होता है इसीलिए यहाँ भी ऐसा ही है श्रुदी सूत्र और ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्द आया, आया है श्रुधि और सूत्र में और दोनों को प्रमाण माना जाता है श्रुधि को भी सूत्र को भी प्रमाण माना जाता है ऐसे स्थिति में श्रुधि और सूत्र के द्वारा कथित जो ब्रह्म शब्द है वो अन्यथा अनुपम है वो अन्य, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता मनोव्यर्थ नहीं हो सकता उसका कोई तात्पर्य होगा कोई अर्थ होगा कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं कह रहा है जो श्रुदी और सूत्र कह रहा है तो पठित तो व्यक्ति है आप है तो इस दृष्टि में उसको अन्यथा अनुपम नहीं कर सकता और निगम आदि अनुग्रहित से अनुग्रहित भी है निगम मन जैसे आ, वेद के शब्द का अर्थ करने के लिए जो निरुक्त आदि की सहायता होती है षड शड़, अंकों की सहायता होती है इसको कहते निगम आदि इन निगमादि से व्याकरण है वहां निरुक्त है इन सबकी सहायता से निगमादि आदि अनुग्रहित निगम के द्वारा अनुग्रह किया गया जिसको संबंध किया गया हो विशिष्ट वाक्यर्थ अन्वयी पदार्थ आकांक्षा अनुग्रहित और उस शब्द में विशिष्ट वाक्यर्थ अन्वयी है वो वो कोई वाक्य में लग के अर्थ भी निष्पन्न होता है कोई शब्द ऐसा होता है कोई वाक्य में नहीं लगता हो है उसका वाक्य के साथ संबंध नहीं होता जैसे जितने संबोधन आदि शब्द होते हैं ना संबोधन जैसे भोरे अरे अए अले इत्यादि जो शब्द होते हैं ये अपने आप में अर्थ होता है वाक्यान्वय अर्थ नहीं है उसका विशेष अर्थ नहीं केवल संबोधन ही उसका अर्थ है किसी को बुलाना है हो ऐसा करके बुलाते हैं हे करके बुलाते हैं तो उसका अर्थ उतना ही होता है वो वाक्य के साथ सीधा उसका संबंध नहीं है वो संबोधन करना किसी को अभिमुख करना इतना ही उद्देश्य होता है उसके बाद जो कहा जाता है उसके साथ वाक्य होगा तो कहते हैं यह शब्द ऐसा नहीं है ब्रह्म शब्द संबोधन आदि शब्द के समान नहीं है ये स्वतंत्र ऐसा नहीं है क्योंकि इसका विशिष्ट वाक्यार्थ अन्वयी विशिष्ट वाक्यार्थ है इसका ऐसे विशिष्ट वाक्यार्थ के साथ संबंध रखने वाले पदार्थ आकांक्षा अनुग्रहिता पदार्थों की आकांक्षा से अनुग्रही ये सारे वाक्यर्थ की प्रक्रिया को बता रहे आपके पास कोई शब्द मिला वो शब्द का क्या अर्थ है कितना विस्तार से अर्थ है उसको जानने के लिए उस शब्द का प्रयोग लोग किस वाक्य में करता है किस प्रवृत्ति में करता है आपको देखना पड़ेगा शब्द आप जानते नहीं अर्थ नहीं जानते किंतु तो कहाँ कर रहा है वो देखना पड़ेगा जो नए नए शब्द आते हैं तो हम ऐसे ही सीखते हैं वो आजकल जो सामान्य लोग भी नए शब्द कैसे सीख रहे हैं वो देखता है कि पठित लोग इस शब्द का प्रयोग किस वाक्य में प्रयोग कर रहा है वो भी प्रयोग कर लेता है उसका अर्थ समझे समझा नहीं है अभी जैसा अभी मैंने कहा इंटरनेट इत्यादि शब्द का अर्थ ये गांव वाले नहीं समझते है फिर भी वो बोल रहा है ई ईमेल ये क्या होता है ईमेल उसका मतलब नहीं सब लोग ईमेल बोल रहा है वो भी ईमेल मेल बोलता है क्या अर्थ है वह मालूम तो ऐसा मालूम करता है नहीं क्या करता है वो वाक्य प्रयोग देखता है वाक्य प्रयोग होने पर व्यवहार हो रहा है तो उसका अर्थ है ये समझता है अब क्या अर्थ होगा वो बात अलग है किन्तु अर्थ को समझता है वो शब्द व्यर्थ नहीं है समझता है तो ब्रह्म शब्द भी ऐसा है इसका वाक्यार्थ ज्ञान में प्रयोग होता है वाक्य में प्रयोग होता है और वो जो वाक्यर्थ है वो पदार्थ आकांक्षा अनुग्रहित है क्योंकि वाक्यर्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ के ज्ञान की, की आवश्यकता होती पदार्थ ज्ञानपूर्वक वाक्यर्थ धी ही वाक्यार्थ ज्ञान कब होता है पदार्थ ज्ञान होगा तो पदार्थ का ज्ञान वाक्यार्थ में प्रयोग होने के लिए क्या क्या चाहिए आकांक्षा सन्निधि योग्यता और मीमांसा और वेदांत की दृष्टि से तात्पर्य ये चार हवाई चाहिए आकांक्षा सन्निधि योग्यता और तात्पर्य इन चार की सहायता से कोई वाक्य का अर्थ सही लगता है कि आकांक्षा वही है कि अनेक पद आ गया पदों के आपस में आकांक्षा होनी चाहिए जैसा राम हा ब्राह्मण गच्छदी रा, राम जो है गांव को जाता है ऐसा कहा तो गच्छी क्रिया जाता है कौन जाता है आकांक्षा राम जाता है कहा जाता है गांव को जाता है इस प्रकार से परस्पर आकांक्षितों के वाक्यर्थ ज्ञान होता है यह आकांक्षा चाहिए आकांक्षा के बिना जो वाक्य पद होते हैं उससे वाक्या नहीं होता जैसा किसी ने राम गोविंद कृष्ण इत्यादि शब्द का प्रयोग किया अलग अलग शब्द होगा, परस्पर कोई संबंध नहीं है सब प्रथमा विभक्ति में नॉमिनेटी केस में किया उसका कोई अर्थ नहीं होता उसमें सब विभक्ति आज जोड़ेंगे तब अर्थ होगा। तो ये इसी को कहते हैं आकांक्षा दूसरे सन्निधि होनी चाहिए सन्निधि मैंने अनेक पदों का जब आप उच्चारण करते हैं एक दूसरे से निश्चित समय पर होना चाहिए किसी ने कहा राम सुबह रामहा का उच्चारण कर दिया उसके बाद तीन घंटे के बाद आओ या जाओ कुछ बोला तो ये कोई वाक्य नहीं लगेगा क्या नहीं लगेगा तो ये प्रहरे प्रहरे उच्चार्य मार एक एक प्रहर में तीन तीन घंटे में एक एक पद का उच्चारण करता हो तो तात्पर्य नहीं लगता जैसे कई-कई कोई प्रवजन करते लोग बहुत धीरे बोलते हैं तो धीरे बोलने पर एक शब्द को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए आपको ऐसा सावधानी से बैठना पड़ेगा आगे क्या होने वाला पता नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ये सन्निधि जो है निश्चित समय पर होना चाहिए निश्चित समय पर होगे तब दिमाग काम करता है समझ में आता है तो ऐसा होना चाहिए इसको बोलते सान्निध्य तभी वाक्य अर्थ होता है उसके बाद क्या होना है योग्यता होनी चाहिए जिन वाक्यों पदों का प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में उन पदों में वाक्य के तात्पर्य निर्णय करने के लिए योग्यता होनी चाहिए जैसे आपने कहा अग्निना सिंचती आग से सिंच रहा है ये कहा अब सिंझने जो सिंझने की जो क्रिया है ये आग से संभव नहीं जो पानी स्प्रे करना हो तो स्प्रिंकलिंग बोलते हैं उसको आग से तो नहीं कर सकता वो पानी से हो सकता अब आग में सिंचने की योग्यता नहीं है तो आग से सिंचा जा रहा है ऐसा बोलने पर आपकी बुद्धि में कोई ज्ञान नहीं होगा वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा बाद में बोलता है कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा बोलता है तब तो मछली सुनने पर भी ऐसे ही बोलता है समझ में नहीं आता बोलता क्योंकि होता मालूम नहीं है और तीसरा अंतिम में होता है तात्पर्य तात्पर्य ज्ञान क्या होता है कि वक्ता क्या कहना चाहता है वक्ता का अभिप्राय क्या है यह समझना पड़ेगा कभी कभी शब्द एक शब्द अनेक अर्थ में होता है तो वक्ता के तात्पर्य समझे बिना वो शब्द का अर्थ नहीं कर सकते जैसा गौ शब्द का अर्थ अनेक होता है गौ गच्छदी ये बोलेंगे तो गाय जाती है ऐसा भी अर्थ होता है वाणी जाती है ऐसा भी अर्थ होता है भूमि जाती है ऐसा भी अर्थ होता है अनेक अर्थ होता है अब गौ शब्द का कौन सा अर्थ कर जैसे प्रसिद्ध दृष्टांत दिया जाता है ऐसा कहा तो साइव शब्द का अर्थ होता है सिंधु से उत्पन्न सिंधु माने समुद्र समुद्र से उत्पन्न ऐसा अर्थ होता है अथवा सिंधु देश में उत्पन्न ये भी संभव होता है तो समुद्र से उत्पन्न है ये तो नामक भी है और सिंधु देश में उत्पन्न है वो घोड़ा है और एक नामक भी सिंधु देश में उत्पन्न होता है साइव नव कादि बोलते तो वो भी है तो वो भी वहां से पत्थर से निकाला जाता है वो भी संभव हो जाता है अब वो व्यक्ति क्या बोलना चाहता है कौन से समय में बोल रहा है यह आपको अर्थ करना पड़ेगा यदि भोजन का समय है तो नमक करना पड़ेगा यदि यात्रा के समय है घोड़ा अर्थ करना पड़ेगा इस प्रकार से तात्पर्य ज्ञान भी चाहिए इन सबकी सहायता से वाक्या ज्ञान होता है तो ये कह रहे हैं यही इसी बात को कह रहे हैं कि यहाँ पदार्थ आकांक्षा आदि अनुग्रही होकर के शब्द का विशिष्ट ज्ञान होता इसीलिए भी शब्द का अर्थ मानना पड़ेगा नियत पदार्थ अधि हेतुदया विशिष्टे भी ब्रह्मणी संभावना युक्ता तस् प्रसिद्धि इसीलिए नियत पदार्थ पदार्थि हेतुदया नियत मन निश्चित पदार्थ ज्ञान होने के कारण विशिष्टे विशिष्ट ब्रह्म में संभावना अहेतु रीति संभावना के हेतु नहीं होने से युक्ता तस् प्रसिद्धि उसकी प्रसिद्धि मान लेना युक्ति ही है तो संभावना हेतु संभावना हेतु रीति संभावना उसमें है मैंने विशिष्ट अर्थ को जान के आप उसमें तात्पर्य निर्णय कर सकते हैं ऐसी संभावना है इसलिए उसको प्रसिद्धार्थ में मानना ही पड़ेगा संभावना हेतु है संभावना बने इसमें कोई प्रयोजन निकलता है कोई तात्पर्य बाद में निकलता है ऐसे शब्द है और आकांक्षा आदि से युक्त भी है और आदि के द्वारा अनुग्रही भी है और निगम आदि से आप निष्पादन भी कर सकते हैं सब कुछ है अब ऐसे में ब्रह्म का शब्द का अर्थ नहीं है उसका कोई ज्ञान नहीं होता कहने का कोई तात्पर्य नहीं आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया ये बात अलग है क्यूँकी स्कूल की स्कूल इसी नहीं पढ़ा रहे वो तो खाली आपको खिलाने पिलाने के लिए कमाने के लिए पढ़ाता है बाकी इससे कोई संबंध नहीं है उसका इसलिए वो नहीं पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ाते हैं तो ये सब नहीं है या गलत है ऐसा नहीं सोचना चाहिए और वो पढ़ाता है वहां हम नहीं पढ़ा रहे हैं वो जो हमने नहीं पढ़ाया वो सब गलत है ऐसा पढ़ाता है ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए कि जो आप नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं बाकी जहां से भी पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो तो हो जाता है इसलिए प्रसिद्ध है यह अर्थ हो गया अब धादु के अर्थ में प्रवेश करते हैं कि ब्रम्हदि धातु आलोचनायाम तत्प्रसिद्धि रीत्या ब्रम्हदि धातु के अर्थ आलोचना करने पर भी ये प्रसिद्धि हो ही जाता है क्योंकि धादु अर्थ का जो ज्ञान है वो पंडितों को होता ही है इसीलिए भी प्रसिद्ध है ऐसा कोई वस्तु है क्योंकि प्रसिद्ध है ब्रम्हदे धादोर अर्थ अनुगम यह का, का अर्थ अनुगम किया आस्थानुगम कैसे किया ये बता रहे टीकाकारकोचक संको, प्रकरण उपपद अभावे वृद्धि कर्मणों बृहदि धादोर निरंकुश महत्व बोधित्वा टीकाकार कैसे कहते, कहते हैं टीकाकार को बहुत सरल शब्द में कहना चाहिए किंतु कभी कभी भाष्यकार से भी ज्यादा कठिन शब्द का प्रयोग टीकाकार करते संकोच प्रकरण उपपद अभावे अब ये व्याकरण जानने से ये समझ में आएगा क्या होता है कोई भी धातु के साथ उपब लग जाता है तो उपसर्ग आदि लग जाते हैं तो उस धा के अर्थ में संकोच होता है संकोच मैंने वो कम ज्यादा हो जाता है वो बदलाव होता है उपसर्ग धातु अर्थ तो बलाद अन्यत्रीय ऐसे हो जाता है उसका बल से अन्यत्र चला जाएगा यदि कोई धाधु में उपसर्ग नहीं लगा हो कोई उपपद नहीं लगा हो तो उपपद नहीं लेने से जो धादु का मूलभूत अर्थ अच्छा है वो ज्योका क्यों रहता है ये कहना चाह रहे हैं तो संकोच प्रकरण उपपदाभा संकोज प्रकरण माने ये उपपद के विषय में जो प्रकरण है आप सिद्धांत को मद पढ़ेंगे, तो वहां मालूम हो जाएगा धाधु में कौन से कौन से आ, उपपद लगता है तो उधर से क्या समास होता है इत्यादि मालूम हो जाएगा ये संकोज प्रकरण है अर्थ को संकोज करता है बदलता है उसके अभाव में ऐसा कोई उपपद आदि नहीं रहने की स्थिति में वृद्धि कर्मण ब्रह्मदि हो वृद्धि कर्म जो ब्रह्मदि वृद्धि बृहतमत्वा कल कहा था सबसे व्यापक वृद्धि कार्य अर्थ करने वाले जो ब्रह्मदि है उस धातु का निरंकुश महत्व बोधित्वाद निरंकुश मन जहां कोई रुकावट नहीं अंकुश होता है रुकावट तो निर्बाध है उसका अर्थ व्यापक रूप से है ऐसा मालूम पड़ता है व्यापक रूप अर्थ है हाँ, निराधिश महत्व बोधित्व निरंकुश महत्व बोधित्व महत्व बोधि कौन है वो धाधु का अर्थ जो वृद्धि शब्द है वृंघि वृद्ध ऐसा बोल रहा है धाधु का तो वृद्धौ जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से रहेगा क्योंकि उसमें कोई उप है नहीं लगाए को उपसर का नहीं लगाया उपसर का लगाने से आहार विहार संहार उपहार परिहार बिल्कुल बदल जाएगा हरे दादू हरण में किंतु उसमें वो आ उपसर्ग लगाया तो खाना हो जाएगा बी उपसर्ग लगाएगा तो घूमना हो जाएगा सम लगाना लगाया तो मारना हो जाएगा संभार आहार विहार संभार उपहार उप उपसर्ग लगाया तो उपहार तोहफा देना हो गया और फिर परिपसर्ग लगाए तो परिहार निपटना हो गया तो ये सब अलग अलग अर्थ हो गया फिर धाधु से कोई मतलब नहीं उसका सब बदल गया ना ऐसा उपवन से होता है किंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा जो मूलभूत अर्थ है धाधु का धाधु धाधु पाठ में जो आया हुआ अर्थ है वो वही ऐसे ही रहेगा अवच्छेद त्रय शून्यत्व सिद्धे नित्य पदस्थ तत्परत्व ये कलम चर्चा किए थे कि ये बृहत्तम महत्व बोधत्व जो अर्थ है वो अवच्छेद त्रय शून्य में सिद्ध होता है अवच्छेद क्या है देश तलतः वस्तुतः तीन प्रकार से परिचिन्न हो सकता है कोई वस्तु देश परिच्छिन्न काल परिच्छिन्न वस्तु परिच्छिन्न ये तीनों परिच्छेद से शून्य होता है ऐसे नित्य पद से तत्परत्व नित्य पद उसके साथ जोड़ने से उसका तात्पर्य ऐसा आ जाएगा उद्देश्य काल वस्तु तो अपरिचिन्न है नित्य है और सर्वव्यापक है ऐसा अर्थ भी आ जाता दोष भूयिष्ठत्वादी अभावन शुद्धत्व अभी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का अर्थ कर रहे हो ठीक है क्योंकि जितने भी दोष आप संभावना करेंगे कोई भी दोष वहां नहीं है दोष भूयिष्ठत्व अभावे न शुद्धत्वाद कोई भी दोष नहीं रहने के कारण वो शुद्ध है और अजडत्व बुद्धत्वाद वो जड़ नहीं है ज्ञान स्वरूप है इसलिए वो नित्य बुद्ध है अविद्यादि अपरतंत्र दया मुक्तत्वा अविद्यादि के परतंत्र नहीं होने से अविद्यादि के अधीन नहीं होने से वो नित्य मुक्त है कुदित तो भी अव्यावृत्त ज्ञान शक्ति दया सर्वज्ञ दादी सिद्धे और किसी भी कारण से उसके ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती है इसीलिए वो सर्वज्ञ है वो निराबाद निरबाध उसका ज्ञान होता है तो कुदश्चित तो अभी अव्यावृत्त व्यावृत्त नहीं होता है शक्ति। ज्ञान शक्ति हमारी ज्ञान शक्ति व्यावृत्त हो जाती है क्योंकि हम शरीर मन आदि से परिचिन्न है और काम क्रोध लोभा आदि से परिचिन्न है हमारा ज्ञान अपने शरीर से संबंध कर करके ही रहता है उससे बाहर जा नहीं सकता व्यापक ज्ञान नहीं होता हमको जैसा अनुभव होता है हम ये नहीं समझते दूसरे को भी ऐसे ही अनुभव होता है वो तो कभी समझ में नहीं जब दूसरे को समझ में नहीं आता तो आगे की बात क्या है और ये तो अपने घर में जो रहते एक परिवार में वो स्वयं भाई बंधु है उनको भी एक दूसरे का समझ में नहीं आता है तो ऐसे में हमारा ज्ञान बहुत परिच्छि है तो पूरा बाधित है क्योंकि अभिद्यादि पर तंद्र हो गया धादुअर्थ अनुरोधा देवा उक्त ब्रह्म सिद्धि इतने ब्रह्म की ये स्वरूप की सिद्धि धादुअर्थ को अनुरोध करके ही किया ब्रह्म ही वृद्ध धादो को अनुरोध करके हम ये ब्रह्म को सिद्ध करते हैं अब इस पर क्यों है कोई नहीं आएगा को, कोई भी आपत्ति नहीं उठा सकता क्यों जब विवाद होता है कल्पित अर्थ के लिए लेके विवाह होता कल्पित अर्थ अलग अलग करते हैं जैसा गीता का अलग अलग अर्थ अलग अलग, -अलग वादियों ने किया सारे कल्पित अर्थ कल्पित अर्थ में अलग अलग हो जाता है किंतु जब धाधु को लेके अर्थ निर्धारण जब करते हैं तो कोई वादी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि व्याकरण और धाधु को सभी लोग मानते हैं उसका अर्थ को भी सभी लोग मानते हैं उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा ये प्रक्रिया से ये अर्थ आ रहा है तो आप क्या करेंगे ना नहीं कर सकता इसीलिए बोला कि निर्विवादित तो स्वीकार करना पड़ेगा धाधु अर्थ अनुरोधा एवं उक्त ब्रह्म सिद्धि इस प्रकार के ब्रह्मस्वरूप सिद्ध हो है नित्यत्वादि निरंकुश महत्व महत्वायोगा यदि वो नित्यत्वादि नहीं रहेगा कल हम इसके बारे में चर्चा किए यदि वो नित्यत्वादि नहीं रहेगा तो दूसरा रहेगा दूसरा रहने पर वो निरंकुश महत्व उसमें नहीं आ सकता बृहतम तो नहीं आ पाए बृहतम होने के लिए नित्य होना पड़ेगा और देश काल वस्तु अवरिच्छिन्न भी होना पड़ेगा तभी वो सबसे बृहतम हो सकता है और सबसे बृहत्तम होना ये धादु का अर्थ है तो धा का अर्थ से ही ये सारे निकल जाता है हमने अपने मधी से स्वकल्पित कुछ अर्थ यहाँ नहीं किया जो ब्रह्म का शब्द का अर्थ है उसी को लेके चलेंगे अब आप भी उसी को स्वीकार करते हैं तो उसी प्रकार हम चलेंगे यद्यपि वेद बोलता है न अवेद अनुदे तम बृहंतम तैत में ये मंत्र बोलता है भाषिका मंत्र किया न अवेदवित मनुदे तम बृहंतम उस बृहद ब्रह्म को वेद को नहीं जानने वाले शास्त्र को नहीं जानने वाले नहीं जानता आ, तो भी उसी को मन में रह के भाष्यकार करें क्योंकि उस पर तो विवाद हो सकता है किंतु वो बृहत्त है सबसे बड़ा है ब्रह्मा इस पर किसी के संशय नहीं हो सकता क्योंकि धादु तो वो बोलता है तथा चदशक्ते प्रसिद्धम ब्रह्म इत्यर्थ इसीलिए पद के शक्तिवृत्ति से पद से जो साक्षात अर्थ निकलता है उसको बोलते पद शक्ति पद का उच्चारण किया तो क्या अर्थ निकलता है अब ये कब पता चलता है सामान्य में पता नहीं चलता अभी ब्रह्म के बारे में बोलते हैं वेदांत के बारे में बोलते हैं तो पद में क्या शक्ति है आपको मालूम नहीं पड़ता किन्तु तो आपको कोई ऐसा कहे तुम बंदर हो ऐसा कहने पर पद की शक्ति क्या है मालूम पड़ता है तो बंदर पूरा आ जाता है अपने में जहाज में फिर वो बंदर को लेके घूमता है वो फिर बोलता रहता है उसने मुझे बंदर कहा उसने मुझे बंदर कहा वो बंदर है स्वयं मैं नहीं बंदर हूं ऐसा करके बोलने झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि पद में कितनी शक्ति है कुछ किया तो है नहीं केवल पद का उच्चारण किया किंतु इसी प्रकार तुम ब्रह्म हो बोलने पर हमको शमशे हो जाता है ये पद में कोई शक्ति ही नहीं है ऐसा लगता वही अंतर है इसमें पद शक्ति ऐसा होता है साक्षात उसका अर्थ प्रगट होता है थाच पदशक्तेरव प्रसिद्ध ब्रह्म तत्पदार्थ से नित्यत्वादिना प्रसिद्धि मुक्त तम पदार्थ मे प्रसिद्धि अब तक ब्रह्म के स्वरूप को निर्णय करने के लिए पद को लेकर विचार किया और उसमें तत्पद का अर्थ तत्पद मने जो तत्व मसी में आता है तत्पद जो व्यापक ब्रह्म है उस दृष्टि से अर्थ किया तो नित्यत्व आदि प्रसिद्धि को लेके वो ब्रह्म हो सकता है ऐसा अर्थ किया उसके बाद उसी ब्रह्म को त्वन पद के द्वारा भी कह रहे त्वनपद मैंने जो जीवात्मा है जिसको आत्म रूप से आप जानते हैं और शोधन के बाद पदार्थ प्रक्रिया में जो शोधन है उसके बाद शुद्ध आत्म रूप से जिसको जानेंगे वो त्वम पद का अर्थ होता है उस त्व पद का अर्थ के द्वारा भी प्रसिद्धि को कह रहे हैं कैसे कहा सर्वो सर्वस्व आत्मत्वाच ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्ध यहां से लेके वो संबंध जोड़ना शुरू किया जो आपको कैसे सिद्ध होता है कि सबके आत्मा होने के कारण वो ब्रह्मा अस्तित्व रूप से प्रसिद्ध है और सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्येगी और ये अस्तित्व कहां से आ गया हम क्यों मानेंगे हम अपने अस्तित्व को जानते करके कैसे मानेंगे बोलता है तुम कभी नहीं कहता कि ना ना ऐसा नहीं कहता तो यदि हिम्मत है वैसा कहो कि हम नहीं है फिर हम बात कर रहे हैं ऐसा हो जाए ना हाँ वो हम तो बोल नहीं सकते फिर भी बोल रहा ऐसा होता नहीं है इसीलिए आप नहीं है करके कोई कार्य शुरू ही नहीं कर पा अब नहीं है बोलने के लिए भी आपको जिंदा होना ही पड़ेगा ना तो इसीलिए ना हम अस्ति ऐसा कभी अनुभव नहीं होता ये क्या दिखा रहा है कि आपका अस्तित्व का अनुभव आपके अंदर भरपूर है और इस पर कोई संशय भी नहीं है क्योंकि उसको कभी आपने भूला नहीं जितने भी भूल भूलैया हो गया है ये सब बाहर हो गया है अपने को लेकर के नहीं हुआ अपना अस्तित्व तभी तो भी मानता है भूल भूलैया तो बाहर हो जाता है इसी को सिद्ध किया आत्मा अपी प्रत्यक्षार गोचरत्वाद प्रसिद्धो नाइत्याशंख्या अब पूर्व तो उसी को पूछता है जो हमको समझे होता है ना अरे फिर भी आत्मा कहां प्रत्यक्ष है आज तक आत्मा को किसी ने देखा नहीं लोग मिशन लगा के बैठे हुए हैं आत्मा को देखने के लिए आत्मा जब निकलता है दिखाई पड़ेगा अनि से दिखाई पड़ेगा वो तो कहाँ कहाँ घूम रहा है ऐसे फोटो लेने के लिए बैठा हुआ है आज तक किसी को फोटो नहीं मिला तो ऐसे में आत्मा प्रत्यक्ष गोचर अथवा प्रत्यक्ष आदि का गोचर नहीं है नहीं होने पर प्रसिद्ध हो ना इत्यासंख्या आप बार बार कहते हैं कि आत्मा प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है कहाँ प्रसिद्ध है कोई जानता नहीं इसको स्वीकार करता नहीं मानता नहीं बोलते है सर्वो अरे मूर्ख है लोग अपने आप ही अपने अस्तित्व को जानता रहता है फिर भी कहता है नहीं जानता यदि अपने अस्तित्व को नहीं जानता है तो क्या जानता है और कुछ जानता है क्या अपने अस्तित्व में अपने वजूद को नहीं जानता हुआ फिर आप क्या जानता है कुछ नहीं जानता क्योंकि आप कुछ भी आप जानता है तो अपने वजूद को पहले जानता है वजूद को नहीं जानने वाला और कुछ नहीं जान सकता तो जो वजूद है आपका वही तो आत्मा है। और क्या इसीलिए वो मूर्खता के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है आत्मा तो अत्यंत प्रत्यक्ष है यानी अपरोक्ष प्रत्येगात्मा प्रसिद्धि वो अत्यंत अपरोक्ष है उसको त्याग नहीं सकता उसको भूल के उसको बदल के उसको आवरण करके पीछे करके आप कुछ काम नहीं कर सकते वो हमेशा साथ में रहेगा इसीलिए आप सत्य करो तो भी जानता है साथ में रहता है झूठ बोलो तो भी जानता है क्योंकि झूठ बोलने वाला हमेशा जानता है मैंने झूठ बोला है तो जानता है कौन जान रहा है तो आत्मा असली को जान जानता है भाई तुमने झूठ बोला है ऐसे जानता है तो वो जान रहा है वहां बैठ के तो झूठ बोलने वाला कौन है कोई और होगा जानने वाला बोलता है तुमने झूठ बोला है और हम झूठ बोलने के बाद हम ये उसको सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हमने सत्य बोला तो ये बाहर मन कहता है लेकिन आत्मा उसको जानता है इसीलिए वो आत्मा का अस्तित्व हमारे से वहां है उसको छोड़ नहीं सकते। प्रमाण अप्रमाण साधारणी प्रदीदी अप्रदीदी निराशेन स्फोरयती ठीक है आगे ओम स्वागर ओर्ण मद पूर्णसूर्ण पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांतिराज